महाभारत सभा पर्व सभापर्व तमो को विदुर की चेतावनी बैसम्पावाच एवं प्रवर्ति दूते घोरे सर्वापहारिणी सर्वशयनोक्तादुरक्यम अब्रवीं वह चंपायन जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार जब सर्वस्व का अपहरण करने वाली वह वा भयानक द्यूत क्रीड़ा चल रही थी उसी समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले विदुर जी बोल उठे विदुरवाच महाराज विजानी यम वक्षा भारत मुमुषो रोषधम न रोचेता पिते विदुर जी ने कहा भरत कुल तिलक महाराज धित्राट मरणासन रोगी को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती उसी प्रकार आप लोगों को मेरे शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी फिर भी मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह सुनिए और समझिए यदय पुरा जातमात्रोराव गोमाुवदेश पापचेता दुर्योधन भरता कुलघ्न सौय युक्त कालहेतु यह भरतवंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन पहले जब गर्भ से बाहर निकला था गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था अतः यह निश्चय ही आप सब लोगों के विनाश का कारण बनेगा गृह बसंतम गोमायुमतम वै मोहान बुद्ध से दुर्योधनश्चरूपेणुकाव्यहिरम राजन दुर्योधन के रूप में आपके घर के भीतर एक गीदड़ निवास कर रहा है परंतु आप मोहबस इस बात को समझ नहीं पाते सुनिए मैं आपको शुक्राचार्य की कही हुई नीति की बात बतलाता हूँ मधुवहि प्रपातम नैव बुद्ध्यते मधु बेचने वाला मनुष्य जब कहीं ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है तब वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता वह ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मग्न हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है नैव वैरम नैरम कर वैसे ही यह दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो गया है कि मधुमत्त पुरुष की भांति अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखता महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा इस बात को समझ नहीं पा रहा है भोजे पुत्र पूर्व पौराणाम हित काम महाप्राज्य मुझे मालूम है कि भोज वंश के एक नरेश ने पूर्व में पुरवासियों के हित की इच्छा से अपने कुमारगम पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजा कुमार नियोगा तूहते तस्विन कृष्ण नाम अंधकों यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्याग दिया तथा उन्हीं के आदेश से शत्रुघाती श्री कृष्ण ने उसको मार डाला एवं मोदमाना तेज्ञात सर्वेमा शतम समाहोधनम इस प्रकार उसके मारे जाने से समस्त बंधु बांधव सदा के लिए सुखी हो गए हैं आप भी आज्ञा दें तो ये सभ्य साची अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बना ले सकते हैं पापस्य सुखम् काके निग्रहा पाप से पांडवा मज्जी शोक सागरे इसी पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और, और आनंद से रह सकते हैं राजन दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर इस कौमे को देकर आप विचित्र पंख वाले मयूरों को खरीद लीजिए इस गीदड़ के द्वारा इन पांडव रूपी शेरों को अपनाइए शोक के समुद्र में डूबकर प्राण न दीजिए त्यजेत कुलार्थे पुरसम ग्रामस्थे कुलम त्यजैन ग्रामम जनपद सेर्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजैन समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे देश की भलाई के लिए एक गांव को त्याग दे और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का हित परित्याग कर दे सर्वज्ञ सर्वभाव सर्वशत्रो भयंकर जम भत्यागे महासुराण सबके मनोभावों को जानने वाले तथा सब शत्रुओं के लिए भयंकर सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने जम्भ दैत्य को त्याग करने के समय समस्त बड़े बड़े असरो से यह कथा सुनाई थी हिरण्य का चि पक्ष लो वन गोचरा गृहे किल कृतावासान लोभाद्राजान पीड़यत साचोपभोगलो भिण्या परम तप एक वन में कुछ पक्षी रहते थे जो अपने मुख से सोना उगा करते थे एक दिन जब वे अपने घोसलों में आराम से बैठे थे उस देश के राजा ने उन्हें लोभवश मरवा डाला शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश उस राजा को एक साथ बहुत सा स्वर्ण पा लेने की इच्छा थी उपभोग के लोभ ने उसे अंधा बना दिया था आयति च तदात्म च उभे सद्यो अत उसने उस धन के लोभ से उन पक्षियों का वध करके वर्तमान और भविष्य दोनों लाभों का तत्काल नाश कर दिया राजन इसी प्रकार आप पांडवों को सारा धन फड़प लेने के लोभ से उनके साथ द्रोह न करें मोहात्मा तपसे पश्चात् पत्रिहा थातेन तब नाचरो था, था। जा पांडवेभ्यपमान भारत मलाकार इिवारे पुनः पुनः अन्यथा उन पक्षियों के हिंसा करने वाले राजा की भांति आपको भी मोह पश्चाताप करना पड़ेगा इस द्रोश से आपका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा जैसे बंसी का काटा निगल लेने से मछली का नाश हो जाता है भरत कुलभूषण जैसे माली उद्यान के वृक्षों को बार बार सीजता रहता है और समय समय पर उनसे खिले पुष्पों को चूनता भी रहता है उसी प्रकार आप पांडव रूपी वृक्षों को स्नेह जल से सींचते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले धन रूपी पुष्पों को लेते रहिए वृक्षान कार्य व मैनाक्षल का मागम ससता सबलक्षय जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है उसी प्रकार आप इन्हें जड़ मूड़ सहित जलाने की चेष्टा ना कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाना पड़े समवेतानिक अपार्थियत भारत सही तो राजन मरुद्धि सहित राज भरतवंशी राजन देवताओं से ही साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे उनका मुकाबला कौन कर सकता है इसी महाभारती सभा परमड़ि ज्योत परमि विदुर वाक्य दिष्टितम अध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में विदुर के हितकारक वचन संबंधी बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ